शिवपुराण वायवीय संहिता वे ही परमेश्वर तीनों कालों से परे निष्कल सर्वज्ञ त्रिगुणाधीश्वर एवं साक्षात परात्पर ब्रह्म हैं संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है वे सबकी उत्पत्ति के कारण होकर भी स्वयं अजन्मा है स्तुति के योग्य हैं प्रजाओं के पालक देवताओं के भी देवता और संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय है अपने हृदय में विराजमान उन परमेश्वर की हम उपासना करते हैं जो काल आदि से परे जिनसे यह समस्त प्रपंच प्रकट होता है जो धर्म के पालक पाप के नासक भोगों के स्वामी तथा संपूर्ण विश्व के धाम है, जो ईश्वरों के भी परम महेश्वर देवताओं के भी परम देवता तथा पतियों के भी परम पति हैं उन भुविन्श्वरों के भी ईश्वर महादेव को हम सबसे परे जानते हैं उनके शरीर रूप कार्य और इंद्रिय तथा करण नहीं है उनके समान और उनसे अधिक भी इस जगत में कोई नहीं दिखाई देता ज्ञान बल और क्रिया रूप उनकी स्वाभाविक पराशक्ति वेदों में नाना प्रकार की सुनी गई है उन्हीं शक्तियों से इस संपूर्ण विश्व की रचना हुई है उसका ना कोई स्वामी है न कोई निश्चित चिन्ह है न उस पर किसी का शासन है वह समस्त कारणों का कारण होता हुआ भी उनका अधिश्वर भी है उनका ना कोई जन्मदाता है ना जन्म है ना जन्म के माया मनादि हेतु भी है, है। वह एक ही संपूर्ण विश्व में समस्त भूतों में गुह रूप से व्याप्त है वही सब भूतों का अंतरात्मा और धर्माध्यक्ष कहलाता है वह सब भूतों के अंदर बसा हुआ सबका दृष्टा साक्षी चेतन और निर्गुण है वह एक है वशी है अनेकों विवशात्मा निष्क्रिय पुरुषों को वश में रखने वाला है वह वा नित्यों का नित्य चेतनों का चेतन है वह एक है कामना रहित है और बहुतों की कामना पूर्ण करने वाला ईश्वर है सांख्य और योग अर्थात ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग से प्राप्त करने योग्य सबके कारण रूप उन जगदीश्वर परमेश्वर देव को ध्यान जीव संपूर्ण पार्शो बंधनों से मुक्त हो जाता है वे संपूर्ण विश्व के श्रष्टा सर्वज्ञ स्वयं ही अपने प्रागट्य के हेतु ज्ञान स्वरूप काल के भी श्रष्टा संपूर्ण दिव्य गुणों से संपन्न प्रकृति और जीवात्मा के स्वामी समस्त गुणों के शासक तथा संसार बंधन से छुड़ाने वाले हैं जिन परमदेव ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और स्वयं उन्हें वेदों का ज्ञान दिया अपने स्वरूप विषयक बुद्धि को प्रसन्न विकसित करने वाले उन परमेश्वर शिव को जानकर मैं इस संसार बंधन से छूटने के लिए उनकी शरण में जाता हूँ पर स्त्री एव परमेश्वरः सर्वित गुणाधीशो ब्रह्म साक्षात्म विस्वरूप अभविड प्रजापतिम देवे जगत्पूजस्मे काला परस्परी वर्तते धर्म पापुद भोगे संव्यस्व चमीश्वरा परमं महेश्वर तम देवता परमं चवत पति पती परम पता दें भुवनेश्वरे न तेज कार्यम कारण च न न तत्समोधा कच्चिजगतिश्य विविध शक्ति श्रुत स्वाभावी श्रुता ज्ञानं बलं क्रिया याभ्यो विश्व कृतम् न तस्पति कस्िन्न लिंगम न चेसिता कारण कं सामप न चास्तम कचन न जन्म, जन्म हेतवस्वद्म संका स एकूतेश गूढ़ो व्यात विस्तार सर्वूता धर्माध्यक्ष कथ्यतेभूताधिवासस् साक्षी चेता चर्गुण एक वशी निष्क्रियामनाप्यसौ नितना चेतन एको बहूना काम श प्रयक्षति सांख्योगाधिगम्य कारण जगतां पति ज्ञावा दिव पशुपाशरविमुच्यते विश्वात्म कालकृदुणे प्रधान क्षेत्रपतिर्गुणेशदे पूर्व वेदपादी स्वयं यो दिवस्तस्तमहम बुद्ध् प्रपद्ये यह वेदांत शास्त्र का परम गोपनीय ज्ञान है पूर्व कल्प में मुझे इसका उपदेश किया गया था मैंने बड़े भारी सौभाग्य से ब्रह्मा जी के मुख से इस ज्ञान को पाया था जो शम दम से रहित हो उसे इस परम उत्तम ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए जो अपना पुत्र सदाचारी तथा शिष्य न हो उसे भी नहीं देना चाहिए जिनकी परम देव परमेश्वर में परम भक्ति है जैसे परमेश्वर में है वैसे ही गुरु में भी है उस परमात्मा पुरुष के हृदय में ही ये बताए हुए रहस्य में अर्थ प्रकाशित होते हैं येवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्ते कथिता प्रकाशनते महात्मनः अतः संक्षेप से यह सिद्धांत की बात सुनो भगवान शिव प्रकृति और पुरुष से परे हैं वे ही सृष्टि काल में जगत को रचते और संहार काल में पुनः सबको आत्मसात कर लेते हैं